यहां पौर्णमासम आचाग्रेणी वर्जित अहुदम अग्निहोत्री कर्मकांडी का अग्निहोत्र दर्श पौ मास ये शरदादि ऋतु में उन्हें नवीन अन्न का जो इष्टि अतिथि वर्जित इन कर्म से रहित नित्य पूजा आदि भी अतिथि पूजन से भी वर्जित अहूतो ये जाने वाले अग्निहोत्र आदि को न करना भले से रहित हो जाना अथवा किया किंतु आविधि ना होता आविधि पूर्वक हवन कर दिया वह जो कर्म है उस व्यक्ति का के, केवल कर्मी के वह कर्म केवल परिश्रम मात्र हो जाता है व्यर्थ फल वाला नहीं हो पाएगा वो क्यों आज तब आज सलोकार उस, उस कर्ता के सात पीढ़ियां पिता दादा परदादा और आगे पुत्र पौत्र प्रपौत्र और स्वयं कुल सात पीढ़ी अद ऊपर के सातों लोग और नीचे के सातों लोग किसी भी लोग के अधिकारी नहीं रह जाता है ऐसा व्यक्त किया जाएगा नाश कर देता है इसलिए कि बताया भाषाकार जो कहते हैं ना सम्यकर्णम दुष्कर्म विपतने का उसी के जो भाषाकार इसलिए पहले कह चुके हैं वो इस मंत्र के आधार पर ही कहे मंत्र ये दिखाना है चाहता है कर्म करना बहुत कठिन है कुछ न कुछ आप आपत्ति हो जाता समय पर कुछ होता नहीं मान लो बारिश के दिन लकड़ी सब गीली है फूंगते रहोगे फूंगते रहोगे ठीक से ज्वाला ही नहीं निकली तो करोगे कैसे जब तक नहीं तब तब मुहूर्त तो निकल गया आग इतना हो जाएगा ना फिर समय हो गया इत्यादि अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं इसीलिए दिखाना चाह रहे हैं द्वारा जो व्यक्ति कर्म कर रहा है पहले वाला तीन प्रकार के लिए उन्होंने जो व्यक्ति कर रहा है अग्निहोत्र को दशपर्ण मास या अनाग्रहण अतिथि वैश्व देव इत्यादि नहीं किया दूसरे नंबर में अहूतम ओहतम ने यथा समय नहीं किया और तीसरा आविदीना गौतम तीन प्रकार के कर्मियों को ले रहे हैं कर तो रहा है कर्म को किंतु अन्य जो उसके साथ में होना चाहिए उनको नहीं कर पा रहा है दूसरा हुआ है जो यथाशमय नहीं कर पा रहा है देर सवेर कर देते आगे पीछे कर दे रहा है और तीसरा विधि पूर्वक नहीं कर रहा है इस तरह से ये तीनों प्रकार के लोग जो है कर्म होते हुए कर्म करते हुए तो वे अपने ही नाश कर दे रहे हैं पूर्वजों का नाश उत्तर में होने वालों का नाश लोगों का नाश कर लिया ये दिखा रहा है कि कर्म करना बहुत कठिन है सम्यक प्रकार से कर्म करना वो कठिन होता है कथम दुष्कर्म कथम वित्त होने का उसके लिए व्याख्या कथम यग्निहोत्रीण जैसे जो षीय मंत्र में वह व्यक्ति कौन है वो अग्निहोत्र कर रहा है आदमी कर्म है अग्निहोत्र अग्निहोत्र करने वाला उसका तस्य अग्निहोत्रां, उसका जो अग्निहोत्र कर्म है कैसा है वो कर्म कर रहा है वो? आदर्शम दर्शाक्यन कर्मणा वर्जित दर्श नाम जो कर्म है दिन होने वाला कर्म उससे रहित है अग्निहोत्रो अवश्य करते दर्शन क्योंकि जो अग्निहोत्री होता है उसको दर्शा और पूर्णमा करना आवश्यक है कुछ छोड़ नहीं सकता है चातुर्मा सृष्टि करनी ही पड़ेगी अग्रहण करना ही पड़ेगा ये सब उसके नियम है नवा करना जरूरी है शरद ऋतु और वसंत ऋतु इत्यादियों में उसको करना पड़ जाता है और चातुर्मा से अग्निहोत्र संबंधी अग्निहोत्र इव विशेषण क्योंकि वह दर्शक याग अग्निहोत्र संबंधी है अतएव एक तरह से मानो वाग्निहोत्र के विशेषण के समान है और विशेषण के बिना के विशेष को पकड़ोगे तो बिगड़ जाएगा मामला जैसे जा आप लोग हैं आप कह जाए महाराज ना कहा जाए नाम से पुकारे तो अब न हो जाएंगे नहीं महाराज बोलना पड़ता ना जोते साथ में अमुक महाराज और फिर यदि शास्त्री आचार्य फिर भी बोलना पड़ेगा यदि और बिगड़ जाएगा हम ऐसे महाराज बोल देते तो शास्त्री भी है फिर ये बोलते हो विशेषण भी जरूरी है साथ में विशेषण के ना केवल विशेष से काम चलता नहीं लोग व्यवहार में देखने को मिल है तो कर्म में कहा से छूट जाएगा वो इसे विशेषणों के बिना केवल विशेषकों के कोई कर्म करता है वह तो कर्म उसके लिए हानिकारक ही होगा इस विशेषण इव इवधि और उसका न करता हुआ जो केवल अग्निहोत्रित करता है वह तो उसका विनाशक होता है करना होगा। अपर्ण मासम इत्यादि सभी जगह करना अपौर्ण मासम इत्यादियों में भी अग्निहोत्र विशेषणत्व द्रष्टव्यम अग्निहोत्र का ऐसा विशेषण ही है न करने पर ये समस्या आ जाएगी प्रणामास के बिना अग्निहोत्र ऐसा विशेषण विषय जोड़ना चतुर्मासे तो हर यानी कि चतुर्मास में होने वाला ऐसा अर्थ करना वर्षा ऋतु में चतुर्स चतुर्ष मासु क्रियमाण ये भी या नहीं? बताया तार संग्रह वैष्णदेव वर्ण प्रकाश साख मेघ और स्नाशी नाम के चार चारये हर चौथे छोटे महीने में किया जाता है पूर्णिमा में अचातुर्मास्यम चातुर्मासे क्रम चात्रमासिक्रम से रहित है अनाग्रहणम आग्रहण शरदादि कर्तव्य शरद ऋतु और वसंत ऋतु छह पर किए जाने वाला है शरद ऋतु में क्या होता है धान कट जाता है तब करनी पड़ती है और वसंत ऋतु में गेहूं कट जाएगा तब करनी पड़ेगी नवानिष्टि बोलते हैं इसको। नया नए नए फसल जो कटता है उस फसल को लेकर यज्ञ होता है हवन होता है उसका नवानिष्टि नाम है आग्र शरद ऋतु और वसंत ऋतु दो समय शरद आदि कर्तव्य उनको नहीं करता है जिस व्यक्ति उस व्यक्ति का जो उसी का नाशक हो जाएगा तथा अतिथि वर्जित अतिथि पूजनमी अतिथि पूजन दिन प्रतिदिन जो करनी चाहिए दिन प्रतिदिन जो करना चाहिए न करना अक्रियमान न किया जा रहा है जिससे ऐसा व्यक्ति का जो कर्म केवल करता हो वह कर्म उसका नाशक होगा स्वयं सम्यक अग्निहोत्र काले अहूतम और स्वयं जो है अग्निहोत्र भी ढंग से हुआ नहीं जिस काल में अग्निहोत्र होना चाहिए उस काल में हुआ प्रातः साइन, देर से हो गया आलस से देर से उठा देर से उठेगा देर, देर से अग्निहोत्र करनी पड़ेगी सात बजे तो उठ ही रहा है तो न आएगा दोरेगा सब करते फिरते नौ बज जाएगा तो समय निकल गया प्रातर ज्योति का है है कि नहीं साय ज्योति तो समय निकल गया असमय में किया उसने सम्यक अग्निहोत्र काले अहुतम आदर्श आदि वी प्र आदि के समान अवैश वैश्वदेव कर्म वर्जितम वैश्वदेव कर्म से भी वो रहित है वैश्वदेव से अग्निहोत्र अंग आवश्यकता यद्यपि वैष्ण देव किया है वो तो भोजन के साथ किया जाता है बलि पंचदेव है ना वैष्णदेव बली बोला जाता है सबके नाम पर रखेंगे ना चावल निकाल गए रोटी निकाल के टुकड़ा करते है किसके लिए करना <laughs> अब तो ब्रह्म ज्ञान हो गया ना जरूरत रही है <laughs> तो कहते हैं कि देखो वह तो नित्य करना ही चाहिए हर व्यक्ति को अग्निहोत्र नहीं है फिर भी अत्यंत आवश्यक होने के नाते उससे रहित होने पर भी वह अग्निहोत्र कर्म उसके लिए निरर्थक हो जाता हानिकारक हो जाएगा मानवी और ये सब कर्म कर तो रहा है कि तो यथा होता जिस प्रकार से शास्त्रों में विधि है उस विधि के अनुसार नहीं कर रहा अविधि पूर्वक हवन आदि कर देता है एवं दुसंपादित असंपादित अग्निहोत्र आदि उपलक्षित कर्म किंग करुद इस प्रकार से दुस्संपादित है और असंपादित है असमय में वो करना और करते हुए कुछ करना कुछ न करना यह तु संपादित हो गया और अंत वाला असंपादित हो गया ऐसा जो है अग्निहोत्र आदि से उपलक्षित जो कर्म है उसे क्या होगा किम करो थी? वो कर्म क्या करेगा हमारा क्या बिगाड़ेगा हमारा तो श्रुति कहती स्वयं नहीं भाई वो तो पूरे नष्ट कर डालेगा आ सप्तमान सप्तम संहिता सातवें लोग कोई कहते चलो छह नहीं मिला कोई बात है सातवी तो मिल जाएगी ना ऊपर वाली सबसे टॉप वाली मिल रहा है तो क्या दिक्कत है आ यहाँ पर जो है है मर्यादा और में से लेनी है, कहते हैं कि देखो मर्यादा लेना है इस विचार करते हुए समझा रहे हैं सप्तम सहित तेन लेना कर तो हो लोकानी उस करता के सातवासका मतलब उसका हानि हो जाएगा के समाने। क्यों आया आयात्र उसका प्राप्त नहीं करा रहा है तो परिश्रम मात्र हो सम्यक क्रियमाणेश कर्मसु कर्म परिणाम भूरादलोक फल प्राप्त है क्योंकि सम्यक प्रकार से किए जाने पर ही जो कर्म होता है वह अप्र भूरादि सात लोकों को सत्यंत भू से लेकर के के सात लोगों में से जैसा होगा अनुरूप फल को वे प्राप्त कराते हैं नहीं तो नहीं कराते लोका एवं भूति एवं अग्निहोत्र अग्निहोत्रादि कर्मणा तो अप्राप्यपाद हिंसा इव वे जो लोग है इस प्रकार का अग्निहोत्रादि कर्म के द्वारा अप्राप्यवाद प्राप्त होने वाला नहीं है इसलिए हिंसा के समान हिंसा कर दिया गया क्योंकि वो आयास मात्र ही है आयास मातृत्व व्यविचारी आयास मात्र व्यविचार नहीं है व्यर्थ परिश्रम में विचार नहीं मैंने व्यर्थ परिश्रम में भावित करता ऐसे व्यक्ति का कर्म व्यर्थ परिश्रम निश्चित रूप से होगा तू दो बार प्रयोग कर रहे हैं, हैं इस वाक्य में करके एवं अग्निहोत्रा तू अवश्य ही अप्राप्ति होगा ये लोग उसके लिए और अवश्य उसके लिए आयास मात्र होगा परिश्रम मात्र होगा यह बात प्रकट करने के लिए दो तू के साथ प्रयोग कर रहे इसलिए मंत्र ने कहा यहां वो अपना ही नाश कर डाला वाले इसे गलत अर्थ किया देखो वैसे चातुर्मास में अनुष्ठान किए जाने वाले कर्म को चातुर्मा वाले कर्म को चातुर्मास कर्म कहते हैं ऐसे कर दिया इस जो पढ़ गया तो क्या अर्थ करेगा चतुर्मा जो सन्यासी करते चातुमा उसमें किए जाने वाले ऐसा कर डालेगा पूरा गलत अर्थ एवं लोका इत्यादि पिंडदाद्रहण वा संबंधम पितृपिताम प्रमौत्रास्त्थपकार सप्तलोका उत प्रकारेना हिंसनुच्य अथवा सप्तमा की दूसरी व्याख्या ये भी हो सकती है क्या कहते हैं वै पिंड पिंडदाद्रहेण पिंडदान आदि मनोदान इत्यादि के द्वारा अनुग्रहणवा अथवा अनुग्रह से पितामह कौन संबंध्य पिता दादा और परदादा एवं पुत्र पौत्र प्रपौत्र पोता बेटा पोता परपोता पोता स्वात्मा और खुद उपकारा सप्तलो तो का उक्त प्रकार अग्निहोत्रादि नवंती ऐसा जो अनुग्रह के द्वारा जो स्वयं को और तीन तीन छह लोगों को जो प्रकार संबद्ध होता हो जो उपकार प्राप्त होता था वह भी अब सात लोगों के सहित उक्त प्रकार से उक्त प्रकार से किए जाने वाले अग्निहोत्र के द्वारा न भवंती प्राप्ति होता है इसलिए इसलिए थोड़ा थोड़ा संकेत तो कर दिए अर्थों को शरदादि कर्तव्योदान पितादीना पिंडोदक दान के द्वारा पितादी तीनों पर उपकार कर रहा है यजमान पुत्रादिरा तो होता नहीं ना पुत्रादियों के लिए पुत्रादीन त्रयाणाम ग्रासादिदान भोजन दान के द्वारा पिता दादा परदादा को पिंडदान के द्वारा और पुत्र पौत्र प्र, को भोजनादि व्यवस्था के द्वारा तथो तो तो मध्यवर्ती यजमान संबंध्यमाना और आगे पीछे तीन तीन है बीच में जो मध्यवर्ती जमाने उसका संबद्यमान होकर पूर्व त्रय उत्तरे गृह थे पूर्व उत्तर उत्तर त्रय को ले कुल साथ हो जाएगा ऐसा जो अपने कर्मों से सबको उपकार करने वाला वह वा, सबका हानि भी कर दे और खुद का भी हानि कर लेता है ये दिखाना चाह रहे हैं कर्मों कितना कठिन है कर्म के भरोसे मोक्ष पाने की चेष्टा तो असंभव ही है सिद्ध करना है ना हमें कर्म से मुक्ति नहीं हो सकती है हाँ और जो कर्म किया जाता है उस प्रकार का अग्नि का संपादन भी करना बड़ा कठिन काम है किस प्रकार का अग्नि में हवन किया जाता है वो बता रहे काली कराली चमनो मनोजवाच सुलोहिता या च विश्वरुची च देवी विश्व रुचि च देवी सप्तवाह कत काली शुरू में धुआं बहुत होता है ना इसे काले रंग की होगी अग्नि का लपट जो निकलता है लपलपातीहराता हुआ जो अग्नि अधिक धुआं के कारण शुरू में काले रंग जैसा काले रंग का होगा कराली चा और बाद में कराल हो जाता है मनोजवा बहुत तेज हो गया ते लाल लाल हो गया सुलोहिता आकाश के रंग के सदर्शन सुधुम्र वर्णा बिल्कुल साफ सफेद रंग विश्वरुचि सबको सुंदर लगे सब गाने दिल करने वाली रंग वाली हो जाती है ऐसा जो यह देवी विश्व देवी ये उस अग्नि की आहुतियों के ग्रसने के लिए लप लपाती लेलाया माना लप लपा रही है लहरा रही है ऐसी जो सात जीवाए हैं सब जीवा सातो जीवाएं दिखनी चाहिए आपको जब हवन करना है आग लगा लिया चला जाए नहीं ये सात जीवा स्पर्ट दिखनी चाहिए सात प्रकार से निकलता हुआ तब उसमें आग दे है अब इसलिए आचर क्या करते हैं पंडित लोग देखा कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल है ऐसे जलाना इस तरह के करना तो वो रोली या मोलिया ये हल्दी इतनी किसी से लेकर के नीचा हवन कुंड में ना लकड़ी रखने से पहले सात जीवा का चित्र बना देते सात जीवा है इन वो जो रेखा चित्र अपने बनाया जीवा थोड़ी हो लहरा रहा है क्या तो उपासना के लिए चित्र बनाया जाते मंडल वगैरह बन सकता है लेकिन इस अग्नि तो बहुत चीज है लहराती है लेलाया माना प्रयोग कर दिया ना लेलाया माना ना होता तब तो चल जाता काम चित्र से भी काम चला चित्र को उसके ऊपर अपना डाल दिया लेकिन लेलाया माना कहने से वह लहराती हुई लप लपाती हुई जो अग्नि की ज्वाल जो है ज्वालाएं ऐसे जब कह दिया है तो आपको जलता हुआ सात जीवा दिखनी चाहिए तभी हम करना है ऐसे ना इतना आसानी से ना होता है ना कर्म इसलिए ढंग से हो नहीं पाएगा जब कर्म ढंग से नहीं हुई तो हानिकारक हो गया वो दुष्कर कर्म दिखा रहे और इस उपरिषय में वैसे भी सात संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवा बोल दिया और आगे कहेंगे सप्त प्राण प्रभु समाध ऐसे कहेंगे वैसे वेदों में लोक व्यवहार में सात संख्या और तीन संख्या बहुत महत्वपूर्ण है तीन प्रकार के दुख है ये है। यहां देख लो सात प्राण सात लोक आ सप्तमान भी, सात लोकों का भी कह दिया इन सात लोगों में बस याद आ जाएगा आपको अपने आप सात समुद्र और ये सात लोकों में भी ऊपर के सात लोग नीचे के भी सात लोग और जब लोकवाद आ गया इनमें रहे सप्त सात क्या हो गया द्वीप भी है सात घोड़े सूर्य का उसके संचय के आने सात दिन होता है, है या नहीं सात दिन आठ दिन तो होते नहीं बार और सात रूप सप्त तो रूपाणि कुछ रंग उनमें सात प्रकार के रस भी है छठ रस नहीं होते सात मानते कुछ चित रस में कुछ मान है ना तो रस। और ज्ञान की सात भूमिकाएं और चितावास की भी सात अवस्थाएं तंत्र शास्त्र में सात प्रकार की शक्तियां योग शास्त्र में सात चक्र है नहीं, वैशेषिक दर्शन में सात पदार्थ ये ये सब सात सात सात एक पुस्तक है एक संग्या है। संग्या है छपी हुई संज्ञा संज्ञा ना? अब जैसे तीन तीन आ गया, क्या क्या लिया जा सकता है कितने तीन दिन होते हैं गिना छब्बीस गिनाया है, गिना है वहां त्रिकोण को चार तो चार चार क्या है जैसे अंत पुरुषार्थ चतुष्ट चार, चार चार चार है ना ये सब जिससे तो चार चार चीज गिनी तीन में शरीर त्रय भी है आपका अवस्था त्रय भी है आपका है आध्यात्मिक दुख त्रय है आपका त्रिदेव है आपके ओम की तीन मात्राएं हैं ऐसे है तीन, तीन, तीन, तीन तीन तीन एक क्या है माने एक ब्रह्म है और कोई दूसरा देखा है नहीं एक की संख्या में देखिए जिसकी गिन जाएगी ब्रह्म दो में तो बहुत सारे की लाब लाब, जै जै जोड़े गिन सकते हैं आप दोनों दो सुख दुख लाभालाभ जय और अजय ये जोड़े दो वाले बहुत मिल जाएंगे आपको तीन वाले भी बहुत हैं, चार पांच छ सात भी गिनाया उसमें सब आ जाते हैं आठ ग्यारह तेरह चौदह तक भी एटमों को गिनाया गया है और इस जीवन में भी इसलिए आपकी अपनी जो जीवन है जल लब रही है भीतर भार बोलते वक्त भी खाते वक्त भी ये जो है है इसमें भी सात भाग एक भाग कड़वा को स्वाद लेता है एक भाग जो है आपका मीठा को, कोई खट्टा को है ना कोई तीखा को इस प्रकार से एक रस को तो भाई इस जीवा में भी है इसे कभी कभी को कोई कोई दवाई होती है इसे जीवा में डाल ले बड़ा कठिन है तो क्या करेंगे सीधा यहाँ पॉइंट पहुंच जाएंगे अंदर सा पानी डाल देंगे तो चला तो स्पर्शी नहीं होगा जीवा को तो उसका स्वाद नहीं होगा ऐसे लोग करते गया तो कोई ना कोई स्वाद तो पकड़ेगा यो छोड़ेगा नहीं जो भी आप डालोगे ना विचित्र दूध देखो प्याज लहसुन की गंद का दूध में गए ये तो है तो ना आकर गुड़ गुट कर डालेंगे डालेंगे आप जीवा करना स्पर्श हुए पीना है नी इसके द्वारा इन सब जीवाओं के बिना यदि अग्नि में आहुति देते हैं वह देवताओं तक पहुंचता नहीं है सात जीवाएं मिलकर के जब डाली हुई आहुति को ग्रसन करते हैं तब तो वही आहुति देवता तक जाता है एक दो जीवाओं तो फायदा नहीं उससे नहीं पहुंचेगा वो देवताओं तक इसलिए यह महत्व है अब आपको इंतजार करना पड़ेगा ना अग्नि इस से प्रचलित करनी पड़े सात जीवा दिखाई देख होता हुआ तो पाएंगे भी एक कला है सीखनी पड़ेगी तो ऐसे अग्नि प्रचलित करना है और भी कर्म खराब कर देगा कठिन दिखाने के लिए शब्द इस प्रकार से कर्मकांड का विधिया है जिसको आपको करना बहुत कठिन होता है ना अंत में मंत्र में था कुछ कुछ दिखा रहे क्यों कहा? तो तो तो लहर, लहर आ रहा, नहीं आ रहा है नहीं में, लहर ना आपने तो सब जीवाओं में आती डाला ही नहीं धुआं धुआं था उसमें डालते जा रहे वो कर्म हानिकारक ही होगा लाभ नहीं देगा इस पर कोई टिका नहीं ये तेषु ये भ्रजमेश यहां चाहुतो हादन यत्र देवानां तंग एतेषु सूर्यशिश्मेवास एजमानु यते जो व्यक्ति जो यजमान कर्मकांडी एतेषु जब ये जो अग्नि जी अग्नि अग्निशिखाएँ अग्निज्वालाये सप्तजिवाएँ दीप्तिमान हो छिपी भी ना हो दबी ना हो अप्रकट ना हो इसके राजमाने से विश्लेषण किया दीप्तिमान अग्निशिखाओ में यथा कालम यथा समय आहुत यो हैदय आहुतियां डालता हुआ अग्नियोत्रदि कर्मों का आचरण करता है तम यजमान उस यजमान को ता आहुत ये जो आहुतियां हैं नयंती ले जाती है आहुतियां तो यही खत्म हो गई नष्ट के भाषण हो गए से उसको ले जाएंगे मरने के बाद तब कहते वे आहुतियां जो है सूर्य से रश्मि है सूर्य रश्मि के रूप में स्थित है चांदो के प्रसाद में श्रम ही आता है कि हम लोग जो कर्म करते हैं प्रत्येक कर्म कांड मेंग्वेद यजुर्वेद सबके मंत्रों का प्रयोग होगा तो ऋग्वेद मंत्रों का का का जो प्रयोग किया सूर्य सूर्य पूर्व दिशा चार भाग और पांच भाग और पांच कर लेंगे और पूर्व भाग में ऋग्वेद मंत्र जाकर के दिखते हैं तो रंग लाल होता है इसे पूर्व में जो उगता वह सूर्य आपको कैसे दिखता है लाल दिखता फिर कह अमुक वेद का मुख भाग में अमुक वेद का अमुक भाग में अमुक वेद का ऐसे सारे के सारे आपके कर्मों का दिख रही है और निकल रहे। अग्नो प्रास्ता उतरी आदित्य उपतिष्ठ थे कहे ना मनस्मृतिकार ने अग्नि में आ डाला जो होती है वो कहा जाके टिकता है अंत में बस मोगे यहाँ पे लेकिन वो पहुंच गया सूर्य में उपस्थित फिर वहां से रश्मियों के रूप में रोज आ रहा है और हमें सुख दुख का सारी चीजों को भोग कराता है और मरणोत्तर काल में वही रश्मियां हम लोगों को अपने कर्म के अनुरूप फलों को प्रदान करने में सीढ़ी जैसा सीढ़ी बन जाते हैं यहां से पहुंचने में मर करते रेलवे लाइन होता है ट्रेन जा रहा है ऐसे भी है ऊपर से रश्मि आ रही है उसको चढ़ जाओ उसके सहारे आदमी चला कहा ले जाते वे ये गोलिवास वहां ले जाते हैं जहां देवताओं का एकमात्र मालिक एकमात्र स्वामी पति ही देवताओं का पति मने देवताओं का जो स्वामी है रहता है कौन है वो इंद्र देवताओं का मालिक कौन है राजा इंद्र उसके पास पहुंच जाते जहां वो रहते हैं वहां पहुंचा दिया जाता है अर्थात उस लोक में पहुंच जाते हैं मतलब स्वर्ग लोक में पहुंच जाते हैं ये इसका है। स्वर्ग लोक में पेशो अग्निहोत्र अग्निजीवा भेदेश मने अग्नि के जो सब्त जीवा भेद कहे ये उनमें यो अग्निहोत्री चलत है जो अग्निहोत्री आचरण करता है कर्म आचरती मैंने यहां कर्म का आचरण प्रसंग है कर्म का इसलिए कर्म आचरती अग्निहोत्रा कौन से कर्म का आचरण करता है अग्निहोत्री इसलिए अग्निहोत्री कैसे भी है सुप्त नहीं होनी चाहिए हो। यथाकालं च और जैसा जिस समय जो होना चाहे उस समय वो कर रहा है आगे पीछे भी नहीं देर से नहीं जल्दी भी नहीं उठ गया नींद नहीं आ रही थी तो उठ गया दो बजे नहा लिया तुरंत हवन कर डाल रहा है ऐसा भी नहीं प्रातःकाल का इंतजार करो कहीं तुम्हारी जल्दी उठने से थोड़ा हो जाएगा सूर्य जल्दी उग जाएगा क्या और आप देर से उठेंगे तो थोड़े सूर्य देर से उठेगा अपने समय पर उठेगा जिस समय जैसा है विधि उसके अनुसार करना चाहिए यथा कालंसम यह काल जिस कर्म का जो काल है कालम तत्काल यथाकाल है उस काल को काल कहा जाता है यजमान आददायन यजमान को द्वारा करते हुए आदि आददान आहुत यजमान निर्वर्धिता जैसे कर्म कालम कालम का को ले जाएंगे आगे जुटेगा तम तम मने कौन यजमान उससे पहले आददायन की व्याख्या कर रहे हैं आहुत निर्वर्दिता आददायन को आददानाह कर दिया आहुत का विशेषण आहुति दान देते हुए ऐसी दिखता है शत्रु प्रत्याय जैसे लेकिन आददानाह देना आहुतियों को यजमान के द्वारा निर्वर्ति सिद्ध किए जाने पर आहुतियों को सिद्ध करने मतलब क्या विधि के अनुसार अग्नि में स्वाहा करके डालना जब ऐसा करता है उस यजमान को तम्मे यजमान नयंतीपयम भी उस यजमान को वे पहुंचा देते हैं वे या आओ कौन यही उसको पहुंचा क्या आहुतिया कैसे पहुंच जाएंगे तो भूत हो गई, और गंगा जी में डाल दी गई मरण काल तो कहा माँ अनिर्भरिता सूर्य से रश्मो भूतवाहुतियां इसमान के द्वारा सिद्ध कर दिए गए थे वे क्या हो गए हैं सूर्य का धारण करके विराज मारे रश्मि एक नंबर समझा रहे हैं। रश्मी का मतलब क्या? रश्मी उनके साथ भाव को प्राप्त हो रखते हैं रश्मि द्वारित्र कहा पहुंचाते हैं जहां यस्मिन जिसमें स्वर्ग में कहा रहता है वो इंद्र इसलिए स्पष्ट लिख दिया स्वर्गे देवा नाम पति इंद्र देवताओं का पति कौन है इंद्र वो एक सर्वान उपरी अधिवसती थी अधिवास वो एक क्यों कह रहे हो आप अनेक इंद्रों की तो आशंका ही नहीं है तो एक क्या जरूरत थी तब कहते वहा जितने देवता एक से एक बड़कर है एक से एक लोग है एक से ताकतवर लोग है लेकिन उन सब पर सर्वान उपरी पधिवसती सर्वान ऊपरी सर्वान अधिवती का अनु सर्वान अधिकार होगी सब जरा अधिकार चलता है उसका उसको क्या कहते सर्वेशम ऊपरी वसती तिरता सबसे वह ऊपर रहता है सबसे ऊपर रहने का मतलब उसका अधिकार चलता है। सर्वाधिष्ठाता सर्वेश्वर दी आवत सब अधिष्ठाता है सर्वेश्वर है वो ऐसा समझो तो भी आहुतियां उसको कैसे ले जाते हैं आहुतियां यजमान को ले जाता अपने कह दिया ना कश्मीर धारण करके कैसे उसको ले जाते हैं वह तरीका बता रहे हैं जिसके लालच में आदमी जो कर्म करता है ये सोच करके बारे में भी है कहीं आप जाते हैं तो आप क्या चाहते आ गए वहाँ जो है जिनके पास गए हो आप यही चाहते वो कहे भैया आइए बैठिए पानी पीजिए चाय पीजिए क्या लेंगे आप ठंडा लेंगे गरम लेंगे नहीं सब पूछेंगे तब ने हाँ ये बहुत अच्छे लोग है भाई अरे आप गए अब कुछ ना पूछे आइए भी नहीं बोला कुछ नहीं बोला फिर आप बहन गए क्या आदमी कुछ पूछता नहीं बोलता नहीं न चाय पानी कुछ नहीं एक महात्मा जैसे आया कुछ दिन पहले की बात है हो गया शायद तीन चार महीने ज्यादा ही हुआ वो शाम का समय था मान के लगभग समय था ही, तो हमने कुछ बोला नहीं आई करके भी नहीं, कुछ नहीं बोला तो ऐसे कैसे लोगों की आकांक्षा रहती है क्योंकि अनेक अनिकालीन संस्कार है ना मरने के बाद जाएंगे फल पाने के लिए तब भी वो रश्मि और अभिमानी देवता लो क्या करेंगे यही हाँ यही कहते हैं ही ये तम आहुत है स्वर्चसूर्य सरस्वी भी प्रियायंतव पुण्य सुखृद्रह्मलोक ये यही आई ये आई ये आई हाँ मर गया अच्छा हो गया चलिए अब हम आपको आपके लोग चोर ले जाते हैं अब तक बहुत पुण्य कर्म आपने किया बहुत हवन पूजा पाठ किया है इसलिए हम आहुति अभिमानी देव दालो ये जो स्वच्छ आहुत है दीप्तिमती आहुतियां तेजस्वी जो आहुतियां हैं वे कहती हैं ये ही, ये ही थी। सूर्य से रश्मि भी वो तो कैसे कहते हैं वो सूर्य की रश्मियों के माध्यम से से बात कह रही हैं आई आई ऐसे कहते हुए इस प्रकार प्रिया व्य प्रिय वचनों को कथन करते हुए अर्चिंत और फूल बिखेर रहे हैं कि माला पहना रहे हैं कि सुगंध सेंट छड़क रहे हैं स्वागत करने में लाल पट्टी डाल दिया रेड रेड कारपेट कारपेट वेलकम वेलकम लाल लाल स्पेशल गई है, है। विशेष उस पर आ रहे हैं लोग जो है फूल फेंक रहे हैं माला पहना रहा है कोई कोई सेंट है। तो है को रहा है होता है संसार में देखने को व्यवहार में जैसा वैसे वहा है शेजमान को जो है लेके जा रहा है जरा तो और, और गुणगान रहते हैं राजा की हो, की जय जय जय जय हो हो वो हो हो सम्राट ये बोलते ना लोग महाराज भगवान की जय हो न पार्वती व्यवहार चलता लोग व्यवहार में कोई मरणोत्तर काल में वहां भी आपके साथ है यदि आप केवल कर्मी है तो से वह पुण्य है सुकृतो ब्रम्हलोक और वे कहते हैं बस स्वर्ग ले जाती है जब बोलती हुई कहा ले जा रहे हो तुम्हारे सुकृत से प्राप्त यह पवित्र पुण्य पवित्र यही ब्रह्मलोक है ब्रह्मलोक का तात्पर्य स्वर्गलोक में ये प्रकरण है कर्मकांड का जिसे ब्रह्म से आप शुद्ध ब्रह्मलोक लोक या ब्रह्मलोक करके भी आप नहीं ले सकते अपरक्रम का लोग नहीं ले सकते कथम सूर्यस्य किस प्रकार ले जाते कथाम ने किस प्रकार ले जाते बताइए ऐसा ना कर लेना। सूर्य के रश्मियों के माध्यम से यजमान को ले चलते हैं वो कैसे क्या बोलते हुए यही यही ही, ही आह्वयन क्या आइए आइए आगे चलिए चलिए करते हुए जो है। स्वागत करते हुए चलते हैं। कौन? आहुतिया दीप की मतिया आहुतियां हैं वे आहुतियां उस प्रकार से रश्मियों के माध्यम से ले चलता हुआ स्वागत करता हुआ लेके जाते हैं। केवल इतनी नहीं बोलते आइए आइए और भी करते हैं आपने ऐसे ऐसे कर्म किया आपने एक कर्म किया आपने वो कर्म किया ऐसा पुण्य किया वैसा पुण्य किया आपके पुण्य कर्मों का गुणगान करते हैं प्रिया मने आपके सुनने लायक इष्टान इच्छित शब्दों को क्या है विच्छित शब्द आपका हमेशा कोई आपको गाली दे आपको पसंद नहीं है ना आपको पसंद आता है स्तुति हर जीव की ये हाल स्तुति सबको पसंद है निंदा किसी को पसंद नहीं है गालियाँ किसी को पसंद नहीं है डांट फटकार पसंद नहीं है मीठे मीठे बोलते रहें तो बहुत अच्छा है अगर पीटकर पिट कर छोरी मार दे कोई आपत्ति नहीं किया आज हमारे ऐसे हो गया सामने से मीठे मीठे रहते हैं बाद में गड़गड़ घोटा लगकर नहीं कर सुणाम उच्चार इंदो अर्थ इंद पूज इंद पूजा भी करते रहेंगे वो फूल डाल रहे ऊपर से बरसा रहे हैं सामने भी घेर रहे हैं ये सब पूजा में ये वो युषमागम पुण्य कहते हैं यही आपके द्वारा किए गए पुण्य सुकृत जो सुंदर कर्म आपके द्वारा किया हुआ है उसके द्वारा प्राप्त हुआ यह पवित्र लोक है ब्रह्मलोक फलरूप फल रूप ब्रह्मलोक है समझो एवं प्रियम वाचन क्या ये प्रिय वचन है ब्रह्मलोक ब्रह्म लोक की जा रही है ये भी ले जा रहे हैं स्वर्गलोक को रहे ब्रह्मलोक करके इसी का नाम श्रुति है।, है ना निकृष्ट में उत्कृष्ट की कथन कर दे एवं प्रकरण के आधार पर निर्णय लेना पड़ता है प्रकरण क्या है एक नंबर हैं केवल कर्म प्रकरण है कर्मणा सत्यलोक से अप्राप्यता केवल के कर्म के द्वारा सत्यलोक रूपी जो ब्रह्मलोक है वह प्राप्ति ही नहीं है कि पितृलोक इति कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक इसीलिए पितृलोक में ने सब लोग तो पहुंचे आगे कर्म पहुंचे ही नहीं है। उससे आगे तो उपासना अथवा कर्म विशिष्ट उपासना करनी पड़ती है कर्म विशिष्ट उपासना करके तो पहुंच सकते हो या क्यों उपासना करेंगे कुछ ऐसी उपासनाएं हैं जो हिरण कर्मलोक तक प्राप्त तो कराए थे क्यों उपासना अभी? उनको करना पड़ेगा तब उन लोगों की प्राप्ति होती है अतिव यहां ब्रह्मलोक कहने का अर्थ तो स्वर्गलोक ही लेना पड़ेगा प्रकरण चल रहा है अपर विद्या उसमें भी कर्म का प्रकरण है अपर के अंतर्गत ये भी उपासना भी है किंतु यहां मुख्य रूप कर्म को लेकर कहा अग्निहोत्री कर्म को लेकर कह रहे हैं अतएव ही लेना है अन्य को नहीं अष्टादोक्तम अवरम ये शुकर् अभिनंदी मूढ़ा जरा मृत्यु तिपनवा अब इस कर्म की निंदा पक्ष तक तो कर्म का वर्णन किया इसलिए कि वो दुष्कर्म कठिन कर कर है कर्म ये साबित कर दिया और अरे मान ले लीजिए कोई कहे भाई स्वर्ग तो मिल रहा ना भले कठिन है दुष्कर है विपत्तिया बहुत है फिर मैं करूंगा और फल पाऊंगा अमृता भवन पापा, इत्यादि अनेक ऐसी स्थिति है ना कर्म से प्राप्त स्वर्गोक भी अमृत है अविनाशी है उस स्थिति को सुन करके लालची आदमी क्या करेगा वो कर्म इतना कठिन है दुष्कर है विपत्तिया ज्यादा है उसके बावजूद भी करने लगेगा तो उसको समझा रहे हैं। तुम जितने भी बढ़िया से करो तो भी तुमको मिलने वाला जो कर्म का फल है वह अनित ही है तो वह और मोक्ष नहीं है उपासना रहित होने के कारण प्रवाही एक दृढ़ यज्ञ रूपा अष्टाद उत्तम आवरम ये कर्म जिनमें ये मने जिन में अवरंग कर्म यह निकृष्ट कर्म माना गया ज्ञान रहित होने के कारण से उपासना रहित होने के कारण से केवल जो कर्म है उसको निकृष्ट माना गया उपासना से युक्त हो जाए उस श्रेष्ठ हो जाएगा उपासना रहित हो तो निकृष्ट है वो इसे कहते हैं अवरम येषु अवरंग कर्म जिसमें अष्टादोक्तम सोलह ऋत्विक सहित यजमान यजमान पत्नी मिला करके अठारह संख्या के लोग यज्ञ के साधने यज्ञ रूपा यज्ञ रूपा यज्ञ रूपा का मतलब गया रूप यदि आश्रित यज्ञ यज्ञ रूपा जिसे जिसको आश्रित करके यज्ञ का स्वरूप प्रकट होता है उनको कहते यज्ञ रूपा कौन है वो अष्टादशोक्तम अठारह लोग इन अठारहों के बिना यज्ञ का स्वरूप ही निष्पादन नहीं हो सकता सोलह यजमान और यजमान पत्नी ऐसे जो किए जाने वाला अठारों से उक्त होकर किया जाने वाला वो चीज कैसे है अधिरे एवं प्लवा और नश्वर भी है ऐसा बतलाए गए हैं ये थे अध अभिनन्दन की मूढ़ा ये मूढ़ा जो मूढ़ है इसको क्या मानते प्रकार की प्राप्ति और कर्म के साधन साध्य साधन भाव को ही मोक्ष मान बैठे हैं इसी को मोक्ष का साधन मान के बड़ा ऐसा समझकर अभिनंदनती अत्यंत प्रसन्न होते हैं लेकिन मिलता क्या उनको अंत में थे पुनरेवा जड़ा मृत्यु यी पुनर्यंति वे लोग जो है पुनः पुनः जड़ार मृत्यु को ही प्राप्त होते रहते हैं अतएव कर्म का केवल कर्म के पीछे भागने से फायदा नहीं है स्थापित